श्री श्रीरामकृष्णकथा तृतीय परछेद प्रभु श्रीरामकृष्ण ज्ञान योगो विद्या सागरो महापंडितः, यदा संस्कृत महाविद्याल अधीयन आसी तदा स्व्रेणियामो विद्या आसी प्रत्येक पीक्षायां प्रथम स्थान अम तथा स्वर्ण पदका पदका छात्रवृत्ति वापनोत् क्रमेण संस्कृत महाव्याल प्रधानध्यापक अभूत स संस्कृतव्या संस्कृत साहते विशेषवैसारिध्य लद्यवसागुणेन स्वीयचेषया आंग्लिक्षा अकरो धर्म विशे विद्या विद्यासागरे न कस्म अ शिक्षा दीये सेम तेन दर्शना मास्टर महोदय एकदा पप्रक्ष हिंदूदर्शन शास्त्र कीदृक प्रतिभाति तेनोक्त अहम तो मे तद्दोध प्रवृत्ता तोधय तद ना हिंदुवत् धर्मकर्म सर्वाणी निवर्त कंठे उपवीत धारिय स्म वाषाया जाने पा पत्र लिलेखतेसु श्री श्रीहरी शरण भागवती वंदना आदौ अन्स मटर्मोदय अपरे दु तमुखता अश्रौसित ईश्वर विषय तदीया कीदी मति विद्यासागर अवादी स तो ज्ञा न शक्य इदान कितव्य मनते कर्तव्य अस्म स्वयंदूपैं सर्वेशु सत्सु पृथ्वी त्रिदिवा तम आपद्येत प्रत्येक यतनीय यहां मंगल सैद विद्याद्यास कुरन्द प्रभु ब्रह्मज्ञान संबंधी वाच व्याहरती विद्या विद्यासागर महापंडिताष्दर्शन अवगत ईश्वर विषयक न ज्ञाते कृष्ण, ब्रह्म विद्या विद्यातीतं तद मायातीतं, पाप विमर्श ब्रह्म जीव जीवसबंध दुखादी जगति विद्या माया, माया चेति द्वैमेव चेती दान भक्ति स्तह, कामनी सदप्यस्ति कांचनोपी सदप्यस्थप्यस्तिमोस्त मंदोपि अस्ति किन्तु ब्रह्म निर्लिप्त उत्तम जीवसिनो सदसद जीवसंबंधी तेन तो तद्विकार ते यथा प्रदीप प्रदीपसन्निध कोपिवा भागवतम कोपिवा कोपव कुरुते प्रदीपो निर्लिप सूर्यशिष्टे आलोक वितर पुनर्दृष्टे पिधत्ते यदि ब्रूसे दुख पापा शाती सकल तरी किदुत यीवसबंधी ब्रह्म निर्लिम फणे अंतर्विश अन्तो दस्चेत दस मिये से सर्पस्तु अनिभूत वर्त ब्रह्म अनचनीय अभ्यपदेश्यम अज्ञात अविजेय ब्रह्म किमी वाचावाच्यम सर्व्िष्ट जात वेदपुराणतंत्रदर्शना सर्वाण्य उछिष्टा जाता है मुख्य पठिता है मुखेन उच्चारिता है उछिषा जो कवल वस्तु उिष्टम न जात तत्वस्तु ब्रह्म ब्रह्म किमें इधं यव मुखेन प्रकाशयुँ नमर्थ विद्यासागर मित्रण प्रति अहो एक उत्तम हिवचन अदयो नूत विषय अवगत श्रीरामकृष्ण एकत्र ब्रह्म विद्याशीक्षा पुत्र पिता आचार्य हमर्तवा कतिचन वर्षानतर तौ गुरु गृहत प्रत्यागत आगत तौ पितर प्रणतवीक्षा परीक्षा कुरिया ब्रह्म जानकृशं जातम की ज्या सुनुपक्ष तम तो सर्वधीतवान् ब्रह्मकीद ब्रूहि जायसा सूतेन सुतेन वेद तो स्वरूपं बोधयु प्रवित्तं पिता तूषिठत यदा कनीयांस आत्मजप अधो मुख सन तुषि मुखतो मुख तो न का पिता तदा प्रसन्न सन कनीयांस पुत्रम अवदत्व किंचित अवगत ब्रह्म किमी मुख्य प्रकाशयुँम न शक्य मनुष्यो मनुते अस्म सोवगत इती। काचन पिपीलिका पिपीलिशर्कर गिरी आगात एक खंडम पूर्णो दरा जाता अपरमेकंडम मुखी कृत गृह गसी गमन सितमेत नित्वा नीच्वा गुद्र जीव एक मन्वते न जानन्ति वांग जानती ब्रम्हवातीत ये यावन यमिम एव सीयु सुखदेवाद नाम कृष्णवर्ण बृहत्पीड़ि अष्ट वा दसवा शर्क खंडा मुखे कुर्वन्तु मुखीकुंतुना ब्रह्म स्वरूपम। निर्विकल्प सधि ब्रह्म परम वेदे पुराणे युद्ध तत्कद वचन जानस किस्मचि सागर दृष्टि आयाते सती कोपि पृछेत कीदृशो दृष्ट स जनो मुखम ब्रवीति अहो किं दृष्टि कियद हिल्लोकोल ब्रह्म विषय तथा वेदेश स आनंदस्वूप सच्चिदनंद सुखदेदय अच्छा ब्रह्मसागर से तटे स्थित दर्शन स्पर्श अकुव एक अस्गरे नवतीर्णा एकगरेतावता न पुनः प्रत्यावृत्तिशक्तिषति सामधिस्थम जानमती ब्रह्मदर्शन तदवस्थाया विचार पूर्णतो मनुष्योवाग्हीनो जाये थ ब्रह्म कि वस्तुवाचा व्यवहार व्याहर्ती शिर्न विद्य लीपी समुद्रम पिमापय गता समेशा हाष्य किय तजल तद्वावसो न जाता अवतर मतमे ब्यगलत को वार्ताम वर्ता दाष कचन प्रक्ष सनि जनो यो प्रमुदित्रह्मबोध स कि न पुनः लपति राम विद्या सागरा दीन प्रती, शंकरा लोक श्रीरामकृष्ण विद्यासागराधीन प्रतिशारचार्योलोकशिक्षाकृते समजनी, समुदित सुदित बोधो मनुष्यो भागनता उपैति यशनम तबदेव विचार घृतम ठतिदे विपरीणत घृत कोप्दों न वर्तन परम यदा विपृणते घृते पुनः लूचिका निपतती तदा पुनरेक शाकध्वनि कुरुते यदा आम लूचिका पक्वा भवती तदा पुनः भावं भाव तथैव तथा सामधिस्थ पुर लोकशिषा दिस्सया पुनरवतर पुनरालपति मधुमक्षिवन्न पुष्पे उपवशति तब्धन भयते पुष्पे उपविश्य मधुपानम आरंभ मौनी जायते पीतमा मध्विका प्रमत्ता सतीन क्वचि क्वचि गुनगुन जायते पुष्करे अधिकल उदकपूरण सकदो पूर्णे सति न पुनः शब्दों सामा हा पर फलसान्तरे यदि आवर्जनं क्रियते तदा पुनः शब्दो भवति हास्यम्